प्रश्न सन्यास, ध्यान और प्रेम को आप छलांग कहते हैं छलांग से आपका क्या आशय है नरेंद्र जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है ध्यान हो प्रेम हो या सन्यास हो उसकी उपलब्धि गणित की भांति नहीं होती उसकी उपलब्धि की प्रक्रिया नहीं होती सीढ़ियां नहीं होती उसमें कोई कर्मिक गति नहीं होती विस्फोट होता है एक क्षण में सब घट जाता है सोच विचार नहीं एक हार्दिक दशा है एक भाव की दशा है अचानक जिसे दिया जलाओ तो अंधेरा क्रमशः दूर नहीं होता कि पहले थोड़ा हटा फिर और थोड़ा हटा फिर और थोड़ा हटा इधर दिया जला उधर अंधेरा नहीं हुआ एक क्षण में युगपत दिए के जलने और अंधेरे के मिट जाने को मैं छलांग कहता हूं अगर धीरे धीरे जाता है क्रम से जाता है मात्रा में जाता है जाते, जाते जाते जाता है तो क्रम होता ऐसा ही संन्यास कोई क्रम नहीं किसी बोध की घड़ी में अचानक जीवन की व्यर्थता दिखाई पड़ जाती ऐसी प्रगाढ़ता से दिखाई पड़ती है कि छोड़ना नहीं पड़ता कुछ पकड़ने को ही कुछ नहीं रह जाता पकड़ने योग्य कुछ नहीं रह जाता छोड़ना पड़े तो सन्यास सच्चा नहीं छोड़ना पड़े तो फिर प्रक्रिया होगी क्रमिक होगी आज छोड़ोगे कुछ कल छोड़ोगे कुछ परसों छोड़ोगे कुछ छोड़ते छोड़ते जन्म जन्म लग जाएंगे बोध की प्रगाढ़ता में जिससे भबक उठे ज्योति भीतर दिखाई पड़ जाए कि जगत व्यर्थ है यह सोच विचार की निष्पत्ति नहीं यह जागृति का अनुभव हो इसलिए सन्यास सत्संग में ही घट सकता है जहां और और दिए जले हो जले दिए के पास बैठ के घट सकता है कभी बुझे दिए को जले दिए के करीब लाए हो अभी छः इंच की दूरी है बुझा दिया बुझा दिया जला दिया जला दिया पाँच इंच की दूरी है अभी भी बुझा दिया बुझा दिया है चार इंच तीन इंच दो इंच एक इंच अभी भी बुझा दिया बुझा दिया है ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा जलने लगा क्योंकि अब पाँच इंच करीब आ गया तो थोड़ा तो जला होगा फिर और करीब लाए आधा इंच की दूरी अभी भी जला दिया जला बुझा दिया बुझा फिर और करीब लाए और करीब लाए एक सीमा है जहां अचानक छलांग लगती जले दिए की जो बुझे दिए को पकड़ लेती ये क्रम से नहीं होता इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। ये तो सत्संग में लग गया रंग है संन्यास परिणति है सत्संग की गुरु के पास आते आते आते आते एक दिन बस पीछे लौटने का कोई उपाय न रहा ऐसा नहीं कि तुम लौटना चाहते हो और नहीं लौटते नहीं लौटना भी चाहो तो नहीं लौट सकते एक क्षण के बाद बुझा दिया चाहे भी कि अब न जलूं तो उपाय नहीं बस एक खास दूरी पूरी हो जाए कि बुझे दिए को जलना ही होगा जलना अनिवार्यता होगी इसलिए कहता हूं विचार नहीं है सन्यास। जो लोग विचार करते हैं वो नहीं ले पाते और जो विचार करके ले लेते हैं लेके भी नहीं ले पाते जो सोचते हैं आगा पीछा लाभ हानि क्या होगा परिणाम क्या होगी समाज में स्थिति बड़े अंधड़ में गिर जाते बहुत ऊहा चलता है चित अनेक लहरों से भर जाता है वैसे ही अशांत चित और एक नई अशांति पैदा हो जाती कि सन्यास लू या ना लू पहले से ही और न मालूम कितने विकल्प घेरे खड़े थे यह करूं कि वह करूं अब एक और महाविकल्प सामने आ गया संन्यास लू या ना लू सोचने विचारने वाला तो ले ही ना पाएगा सोच विचार कभी किसी अंतिम निर्णय पर लाते ही नहीं सोच विचार की प्रक्रिया में सभी निर्णय सापेक्ष होते सशर्त होते और सोचोगे विचारोगे तो निर्णय बदलना पड़ेंगे इसलिए विज्ञान में कोई निष्पत्ति कभी भी अंतिम नहीं होती क्योंकि विज्ञान का आधार है सोच विचार विज्ञान कभी सिद्धांतों पर नहीं पहुंचता सिद्धांत का अर्थ होता है सिद्ध हो गया जो विज्ञान तो केवल परिकल्पनाएं हाइपोथिस पे पहुंचता है परिकल्पना और सिद्धांत का भेद ठीक से समझ लेना परिकल्पना का अर्थ होता है अब तक जितना सोचा उसमें यह ठीक मालूम पड़ता है लेकिन कल और सोचेंगे फिर कौन जाने ठीक रहे ना रहे परसों और सोचेंगे फिर कौन जाने नए तथ्य उघरेंगे नए तथ्य हाथ में आएंगे तो पुराने सत्य बदलने पड़ेंगे लेकिन जिस सत्य को बदलना पड़े वह तो सत्य ही नहीं केवल सत्य की भ्रांति थी जैसे एडिशन ने कुछ कहा जब तक आइंस्टीन पैदा ना हुआ वह सत्य रहा फिर आइंस्टीन पैदा हुआ और न्यूटन असत्य हो गया सत्य कहीं असत्य हो सकता है सत्य था ही नहीं केवल विचार की निष्पत्ति थी विचार की कोई निष्पत्ति अंतिम नहीं होती और विचार होगा निष्पत्ति बदलनी होगी आइंस्टीन के बाद फिर कोई होगा और आइंस्टीन के सिद्धांत फिर सिद्धांत ना रह जाएंगे अच्छा हो इनको हम सिद्धांत कहें ही ना और आइंस्टीन कहता भी नहीं यही है उसका आधार स्तंभ सापेक्षवाद का कि किसी भी सत्य में कोई परिपूर्णता नहीं है आज की स्थिति में अब तक जो जाना उसमें यह ठीक मालूम पड़ता है कल के संबंध में कोई वक्तव्य नहीं कल आएगा फिर देखेंगे शायद ठीक रहे शायद ठीक ना रहे इसलिए महावीर ने तवाद को जन्म दिया। दियातवाद का अर्थ है विचार से कोई भी निर्णय स्यात के पार नहीं जाता इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी विचार के द्वारा ली गई निष्पत्तियों को दावे के साथ घोषित नहीं करेगा कहेगा सैत् ऐसा हो शायद ऐसा ना हो अब तक जितना जाना समझा सोचा विचारा है जितना तौला परखा पहचाना है उससे यह ठीक मालूम पड़ता है लेकिन कल सुबह सूरज कौन सी नई खबरें लाएगा हवाएं कौन से नए संदेश ले आएंगी आकाश कौन से रहस्य खोलेगा सब अज्ञात है लेकिन ऐसे हाइपोथिस ऐसी परिकल्पनाओं से जीवन रूपांतरित नहीं हो सकते लचर है अथिर हैं डमाडोल है तो तुम्हें क्या थिरता उनसे मिलेगी स्िरता तो मिल सकती है किसी ऐसे सत्य से जो अपरिवर्तनीय हो शाश्वत हो समय की धार जिसे बदल ना सके पथझड़ हो तो सत्य और वसंत हो तो सत्य और जीवन हो तो सत्य मृत्यु हो तो सत्य बचपन की जवानी की बुढ़ापा सफलता की असफलता सुख के दुख लेकिन सत्य अडिक थिर वैसा का वैसा रत्ती भर भेद नहीं रंच मात्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं ऐसे सत्य विचार से पैदा नहीं होते ऐसे सत्य तो हृदय में अविरभूत होते प्रेम ऐसा ही सत्य है ध्यान ऐसा ही सत्य है और सन्यास प्रेम और ध्यान की अंतिम पराकाष्ठा है जहां ध्यान और प्रेम का मिलन होता है उस संगम का नाम सन्यास है संन्यास घटे तो प्रेम और ध्यान घट जाएगा प्रेम और ध्यान घटे तो संन्यास घट जाएगा लेकिन ये रंग कहां लगेगा जहां फाग मची हो जहां होली खेली जाती हो जहां पिचकारियां रंगों से भरी हो जहां आनंद का महोत्सव चल रहा हो अगर तुम बगीचे से निकलोगे फूलों से भरे तो चाहे फूलों को छुओ या ना छुओ तुम्हारे वस्त्रों में बेला की गंध अटकी रह जाएगी कि रातरानी की गंध तुम्हारे बालों में उलझी रह जाएगी घर जाओगे बगिया से दूर निकल जाओगे तो भी तुम्हारे नासापोटों में बगिया की स्मृति आती रहेगी तुम्हारे चारों तरफ बगिया का कुछ हिस्सा छाया की तरह मौजूद रहेगा सत्संग का अर्थ है जहां खूब फूल खिले सत्संग का अर्थ है जहां से गुजरोगे तो रंग जाओगे गंध से आपूरित हो जाओगे जहां बहुत दीप जले वहां से अपना बुझा दिया कैसे ले जाओगे जल नहीं होगा किसी जले हुए दिए के करीब सरकना होगा जब तक सरक रहे हो तब तक तुम बुझे ही हो और एक छलांग होगी अभी बुझे थे अभी जल गए इसलिए छलांग कहता हूं छलांग शब्द को ठीक से समझना और चूकी सन्यास छलांग है ध्यान और प्रेम छलांग है इसलिए दीवाने परवाने बस उनके ही सामर्थ्य की बात है सोच विचार एक तरह की कायरता है बैठे रहो गणित बिठाते रहो गुनते रहो जिंदगी आई है और चली जाएगी तुम गणित ही बिठाते रहना बीच कभी बो न पाओगे तुम हिसाब ही लगाते रहना लाभ हानियो का कभी तुम्हारे जीवन का अवसर ऐसे ही ना बीत जाए नींद बड़ी गहरी थी झटके में टूट गई तुमने पुकारा या द्वार आकर लौट गए जैसे किसी की नींद तोड़ दें हम झटका देकर वह छलांग है जब तुम्हें कोई झकझोर के जगा देता है तो बस एक क्षण में अभी नींद थी अभी नींद नहीं अभी आंख बंद थी अब आंख खुली अभी बेहोश थे अब होश परमात्मा तो पुकार रहा है मगर परमात्मा की पुकार बड़ी सूक्ष्म में इसलिए तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती कोई सदगुरु चाहिए जो उसकी पुकार को बल दे दे जो उसकी पुकार को जोर दे दे परमात्मा तो हिला रहा है तुम्हें लेकिन उसके हाथ अदृश्य कोई दृश्य हाथ चाहिए इंग्लैंड में ऐसा हुआ दूसरे महायुद्ध में लंदन में एक चौराहे पर जीसस की प्रतिमा थी उस पर बम गिर गया प्रतिमा खंड खंडों के बिखर गई बड़ी प्यारी प्रतिमा थी बड़ी कलात्मक प्रतिमा थी लोगों ने उसके सारे खंडों को इकट्ठा किया और एक मूर्तिकार को निवेदन किया कि तुम इन खंडों को फिर से जोड़ दो और सब खंड तो मिल गए लेकिन दो हाथ जीसस की प्रतिमा के नहीं मिले सद बिल्कुल चकनाचूर हो गए उनका कुछ पता न चला लोगों ने मूर्तिकार को कहा तो हाथ दो नए बना दो और जोड़ दो मगर इस पुरानी प्रतिमा से हमें प्रेम है बहुत लेकिन मूर्तिकार ने कुछ किया जो बहुत अद्भुत है उसने नए हाथ नहीं बनाए उसने प्रतिमा के नीचे पत्थर पर एक वचन खोदा छोटा सा वचन मेरे कोई हाथ नहीं अब से तुम्हारे हाथों से ही मैं अपने हाथों का काम लूंगा जीसस की प्रतिमा वह अब भी खड़ी है बिना हाथों की नीचे ये वक्तव्य मेरे अपने कोई हाथ नहीं तुम्हारे हाथों से ही मैं अब से काम लूंगा परमात्मा के हाथ तो और भी अदृश्य हैं तुम्हें परमात्मा छुए भी तो तुम पहचान न पाओगे सोचो कि हवा का झोखा आया कि क्या हुआ कौन छू गया साथ तुम डर भी जाओ पहली बार परमात्मा का स्पर्श होता है तो भय होता है घबराहट होती किसी सदगुरु के हाथ चाहिए पार्थिव जो तुम्हें छू सके और तुम्हें जगा सके परमात्मा की वाणी तो शून्य है उसे शब्द कौन देगा उस अनभिव्यक्त को व्यक्त कौन करेगा कोई वेद कोई उपनिषद, कोई कुरान कोई बाइबल? उस परमात्मा को शब्द देती रूप देती ढंग देती रंग देती तब कहीं तुम्हारी पकड़ में आना शुरू होता है नींद बड़ी गहरी थी झटके से टूट गई तुमने पुकारा या द्वारा कर लौट गए बार बार आई मैं द्वार तक न पाया कुछ बार बार सोई सपना भी न आया कुछ अन सोया अन जागा हर क्षण तुमको सौंपा तुमने स्वीकारा यह द्वारा कर लौट गए कुछ भी मैं कह न सकी चुप भी मैं रह न सकी जीवन की सरिता बनझील रही बह न सकी रूठा मन राजहंस तुम तक पहुंचा होगा तुमने मनुहारा यह द्वारा कर लौट गए रात चली पुरवाई ऋतु ने ली अंगड़ाई मेरे मन पर किसने केसर सी बिखराई सुधी की भोली अलके माथे घिर आई थी तुमने संवारा यह द्वारा कर लौट गए सजवाती बेला में कोयल जब कुकी थी मेरे मन पर कोई पीड़ा सी हुई थी अनचाही पाहुनियाँ पलकों में ठहर गईं तुमने निहारा या द्वारा कर लौट गए मन के सागर में सीबंद मोती सी मेरी अभिलाषा सपनों में भी सोती सी पलकों के तट आकर बार बार डूबी थी तुमने उबारा या द्वारा कर लौट गए कितने ही दीपक मैं अंचल के ओट किए नदियां तक लाई थी लहरों पर छोड़ दिए लहरों की तरणी ने दीपों के राही को तट पर उतारा या द्वारा कर लौट गए परमात्मा बहुत अदृश्य है द्वार पर दस्तक भी दे शायद द्वार हिलता मालूम भी पड़े मगर तुम्हें उसके हाथ दिखाई ना शायद तुम्हारे हाथ पकड़ के ले भी चले चल ही रहा है था तुम चलते कैसे कौन चलाता है तुम्हारी श्वास कौन धड़कता है तुम्हारे हृदय में कौन दौड़ता है तुम्हारे लहू में जीवन बनकर यह कौन है जो तुम्हारी मांस मज्जा बना है यह कौन है जो तुम्हारा चैतन्य है? वही है लेकिन बड़ी सूक्ष्म है उसके जगत की व्यवस्था तुम्हें चाहिए कोई मूर्तिवंत कोई बुद्ध कोई कृष्ण कोई क्राइस्ट कोई जर्थुस्त्र जिसकी आंखों में झांक के तुम अदृश्य को थोड़ा सा देखने में समर्थ हो जाओ जिसके हाथों में हाथ देकर तुम्हें परमात्मा के हाथों की थोड़ी शुद्धि आने लगे जिसके पास बैठकर जिसकी सन्निधि में जिसके सामीप्य में तुम्हारे हृदय में नई तरंगें उठने लगे आलोक की आनंद की जिसकी मौजूदगी में तुम्हारे भीतर स्फूर्णा होने लगे तुम्हारे रोए सजग होने लगे तुम्हारे कणकण में कोई अदृश्य नाच जाए तुम्हारे हृदय तंत्री के तार छिड़ जाए तुम्हारा गीत बजूठ बस वही है सन्यास। सन्यास के पक्षी के दो पंख प्रेम और ध्यान जहां सन्यास है वहां प्रेम है वहां ध्यान है ध्यान का अर्थ होता है अकेले में आनंदित होने की क्षमता एकांत में भी रस मग्न होने की पात्रता। और प्रेम का अर्थ होता है संग साथ में आनंदित होने की क्षमता ध्यान तो है जैसे कोई बांसुरी अकेली बजाए और प्रेम है ऑर्केस्ट्रा बांसुरी भी हो तबला भी ताप थाल दे सितार भी बचे और, और साज हो प्रेम है दो व्यक्तियों के बीच या अनेक व्यक्तियों के बीच जुगलबंदी ध्यान है एकांत में अकेले में अपने ही प्राणों के साथ आनंद भाव प्रेम है वार्तालाप संवाद मैं और तू के बीच सेतु का बनाना ध्यान है स्वयं की पर्याप्तता नहीं कुछ चाहिए बस अपना होना काफी और अब तक ऐसा हुआ है जो कि सौभाग्यपूर्ण नहीं था जिसके कारण बड़ा दुर्भाग्य घटित हुआ अब तक ऐसा हुआ कि ध्यान और प्रेम के पंथ एक दूसरे के विपरीत खड़े रहे ध्यानी भक्त को मूढ़ मानता है भक्त ध्यानी को अज्ञानी मानता है ध्यानियों की परंपरा पूजा अर्चना प्रार्थना को कोई जगह नहीं देती परमात्मा को भी जगह नहीं देती इसलिए बुद्ध महावीर जो कि ध्यान के अप्रतिम शिखर हैं उनकी भाषा में उनकी अभिव्यक्ति में उनके विचार में परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं बस स्वयं का होना काफी कोई परमात्मा आवश्यक नहीं पतंजलि ने परमात्मा को स्वीकारा है मगर बड़ी शर्त के साथ कहा है कि परमात्मा भी एक आलंबन है ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का एक आलंबन चाहो तो उपयोग कर लो चाहे तो उपयोग ना करो एक उपाय है जैसे कोई चाहे तो यहां बैलगाड़ी में बैठ के आ जाए कोई चाहे रेलगाड़ी में बैठ के आ जाए और किसी की मर्जी हो तो पदयात्रा कर ले कोई बैलगाड़ी अनिवार्य नहीं है कि बिना बैलगाड़ी के ना आ सकोगे हवाई जहाज भी है और कुछ भी ना हो तो पैदल ही आ सकते हो आलंबन मात्र कहा है पतंजलि ने परमात्मा को एक सहारा जिनको लेना हो ले लें जिनको न लेना हो उनकी मर्जी बिना उसके भी चल जाएगा पतंजलि भी ध्यानी की भाषा बोल रहा हालांकि उतनी कठोर नहीं जितनी बुद्ध और महावीर पतंजलि बीच में खड़े प्रेम और ध्यान दोनों के मध्य में तो थोड़ी सी जगह देते हैं मगर मौलिक स्वर ध्यान का है क्योंकि आधार योग का ध्यान है बुद्ध तो स्पष्ट परमात्मा से छुटकारा पा लेते महावीर तो साफ कह देते हैं कि कोई परमात्मा नहीं ध्यानी को जरूरत नहीं है क्योंकि ध्यानी को होना है अकेला ध्यानी को करनी है आंख बंद ध्यानी को डूबना है भीतर भीतर डूबने के लिए परमात्मा की क्या जरूरत और जब भीतर डूब जाएगा पूरा तो जो जानेगा वही परमात्मा है, लेकिन ध्यानी उसको परमात्मा अपने ही अर्थ में कहता है परम आत्मा के अर्थ में परमात्मा ईश्वर के अर्थ में नहीं महावीर ने परमात्मा शब्द का उपयोग किया है लेकिन उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में कबीर मीरा या कृष्ण करते महावीर ने अर्थ ही बदल दिया महावीर ने परमात्मा कहा है आत्मा की विशुद्ध अवस्था को महावीर ने कहा तीन अवस्थाएं आत्मा की जीवावस्था सोई हुई आत्मा फिर आत्मा अवस्था जागती जागने के करीब सुबह सुबह नींद टूट भी गई और नहीं भी टूटी वह तंद्रा की अवस्था सोए भी हैं बिस्तर में अभी और इतना जाग भी गए हैं कि सड़क पर चलने वाले लोगों की आवाजें सुनाई देने पड़े लगी बच्चे स्कूल की तैयारियां कर रहे हैं पत्नी चाय बना रही है केतली की गुनगुन -गुन सुनाई पड़ रही है कुछ कुछ एहसास भी हो रहा है आभास भी हो रहा है कि सुबह हो गई सूरज की किरणें चेहरे पे पड़ने लगी हैं उनका ताप भी मालूम हो रहा है मगर एक करबट और लेके सो जाने का मन और कंबल खींच लिया है और एक करबट ले ली जीवात्मा सोई हुई आत्मा आत्मा अर्ध जागृत जीव और परमात्मा आत्मा पूर्ण जागृत मगर ये आत्मा की अवस्थाएं महावीर ने कहा परमात्मा कोई बाहर जगत को बनाने वाला सृष्टा नहीं जगत को चलाने वाला नियंता नहीं तुम्हारे ही भीतर बैठा हुआ साक्षी ये ध्यानी का भाव रहा तो स्वभावता ध्यानी ने कहा कैसी पूजा कैसी अर्चना कैसी प्रार्थना किसके लिए पूजा के थाल सजाते हो पागल हो गए अरे भीतर जाओ ये सब तो बाहर है और प्रेमी ने भी ध्यान को वर्जित किया प्रेमी ने कहा ये भीतर जाने की बातें फिर पूजा का थाल कौन सजाएगा फिर प्रार्थना कौन करेगा फिर प्रेम में किसके गिरेंगे हम और बिना प्रेम के सब सूखा हो जाएगा प्रेमी ने कहा मूर्ति में परमात्मा है काबा में और काशी में और कैलाश में प्रेमी ने कहा मैं तो उसे पुकारूंगा आकाश उससे भरा है चांदताड़ों में वो मौजूद है ये सारा अस्तित्व उसकी लीला है मैं तो एक बूंद हूं इस बूंद को इस सागर में डुबाना है बूंद बूंद में ही डूबती रहे तो सागर कैसे हो जाएगी बूंद बूंद में ही डूबती रहे तो भी बूंद ही रहेगी सागर में बिना डूबे निस्तारा नहीं इसलिए प्रेमी ने पुकारा परमात्मा को कि तू कहां है तू उबार मुझे ध्यानी भीतर गया प्रेमी ने अपनी आंखें खोली और दूर चांद तारों में उसकी झलक देखनी चाहिए दोनों सही थे लेकिन दोनों अधूरे सही थे और उन दोनों के अधूरेपन के कारण दुनिया में अधूरे धर्म पैदा हुए ध्यानी के धर्म पैदा हुए उन्होंने प्रार्थना वर्जित कर दी उनके कारण प्रेम मर गया और जब प्रेम मर जाए तो जगत मरुस्थल हो जाता है फिर उसमें हरियाली नहीं होती झरने नहीं होते कोयल नहीं कूकती पपीहा नहीं बोलता फूल नहीं खिलते रास बंद हो जाता है सब निराशा हो जाती अस्तित्व एक मरघट हो जाता और प्रेमियों ने प्रेम के गीत गाए बांसुरी बजाई पैरों में घुंघर बांधे नाचे लेकिन चूंकि ध्यान की कमी थी तू को तो पुकारा मगर मैं का कोई पता ना था पुकारने वाले का भी पता ना हो तो तुम किसको पुकारोगे अपना ही पता ना हो तो परमात्मा का क्या, क्या खाक पता होगा जब तक बूंद से पहचान ना हो किस बूंद को सागर में डुबाओगे तो प्रेमी की दुनिया में थोड़ा रस तो दिखाई पड़ा उसकी आंखों में थोड़ी मस्ती तो दिखाई पड़ी लेकिन होश नहीं दिखाई पड़ा उसके जीवन में गीत तो खूब बने मगर गीतों में कुछ कमी रह गई गीतों में ज्योति नहीं थी मैं चाहता हूं मेरा सन्यासी पूरा मनुष्य हो अखंड मनुष्य हो उसमें मरुस्थल जैसी शांति भी हो सन्नाटा भी हो विस्तार भी हो बगिया जैसे फूल भी हो झरने भी हो कोयल भी बोले पपीहा भी पुकारे वह अपने को भी जाने और विराट को भी कभी आंख बंद करके जाने कभी आंख खोल कर जाने क्योंकि बाहर भी वही है भीतर भी वही है ध्यान से भीतर को जाने प्रेम से बाहर को जाने इसलिए मैं प्रेम और ध्यान को सन्यास के दो पंख कहता हूं पर सन्यास घटता है छलांग की भांति ये दीवानों का काम अगर परवाना सोचने लगे कि समा पर गिरूं या ना गिरूं फायदा क्या है मिट जाऊंगा ज्योति के साथ एक हो जाऊंगा बचूंगा तो नहीं ये तो आत्महत्या है तो परवाना ज्योति से दूर ही दूर रहने लगे अंधेरे में ही जीने लगे अंधा हो जाए और ज्योति फिर कभी बन न पाए परवानन तो देखता है समा को देखता है ज्योति को लगा जाता छलांग मिट जाता है और मिटके अपने को पा जाता है मिटके अंतरतम की अभीपसा पूरी हो जाती ज्योति के साथ एक होने का आनंद पूरा हो जाता सन्यास छलांग है सदगुरु की ज्योति में एक हो जाने